है ये कहा शुरू कहा खत्म ये मंजिले है कौन सी न वो समझ सके न हम अजीब दासता है ये कहा शुरू कहा खत्म मंजिले है न वो समझ सके ना हम नमस्कार मैं हूँ पॉलमी सिंगर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं अभी दो दिग्गज विशेष व्यक्तियों से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जो खास मिशन सफर जो फिल्म बनी है ये रियल फिल्म है उसको बाद में फिर डॉक्यूमेंट्री के रूप में शूट किया गया है ये अपने आप में एक कहानी बया करता है तो मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस फिल्म के साक्षी हैं इस फिल्म को बनाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है और सीनियर है हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि सीनियर लोग भी आज फिल्म बनाने मैं इतना दिलचस्पी लेकर फिल्म बना रहे हैं और रियलिटी जो हुई ही सत्य घटना पर फिल्म बनाई है तो मैं आप सभी को इन दोनों मेहमानों से जोड़ना चाहूँगा मेरे साथ हैं नमस्कार सर आपका नाम मेरा नाम है कैप्टन विराफ केकोबाद और मैं और मेरे भाई, भाई हनीफ मोडक दोनों हमारे जहाज के मालिक थे हम लोग और इस जहाज के ऊपर जब सदाम उसम ने अटैक किया तो हमारा जहाज कुवैत में फंसा हुआ था जब हमारा जहाज कुवैत में फंसा हुआ था और सारे क्रू हमारे इंडियन थे जनरल कार्गो शिप थी और हमें बहुत दिक्कत हुई कि भाई अभी जहाज़ फंस गया क्या करेंगे क्रू को कहाँ से लाएँगे किस तरह से बाहर निकालेंगे तो ये इसकी स्टोरी है कि क्या क्या हमने हमारी ऊपर तो चैलेंजेस आई और किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से इराकी गवर्नमेंट की हेल्प से और दूसरे लोगों की और दूसरे ऑथॉरिटीज़ की हेल्प से हम लोगों ने 722 इंडियन लोग कुवैत से दुबई तक फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी किया जास क्या के सलाम है सर आपको एक और दिग्गज मेहमान से भी मैं जोड़ना चाहूँगा जो इस फिल्म के साक्षी हैं तो स्वागत है नाम आपका मैं हनीफ मोड़क और आप सबों को नमस्कार ये जो पिक्चर बनी है ये सही कहानी है ये हिंदुस्तानियों की कहानी है हिंदुस्तानी लोगों की कहानी है और ये हर किसी को देखना चाहिए क्योंकि कोई भी मसला हो कोई भी प्रॉब्लम हो उसका हल होता है खाली उसके पीछे पड़ना चाहिए तो ये पिक्चर देखें लोगों को ये समझ में आएगा कि कोई भी तकलीफ़ इट इज़ पॉसिबल टू टू कम आउट ऑफ इट और ये जो जहाज़ था ये कोवेट में था बाकी सब लोग जो कोवेट से आए देड टू हाँ तो ट्रैवल ऑल द वे टू तो अमान जो बहुत लंबी और बहुत तकलीफ वाली जर्नी थी नोमेंट लाइन था ये जहाज़ तो कोवेट में ही था तो यहाँ पे प्रफ्रेंस थी ओल्ड पीपल के लिए बच्चों के लिए बीमार लोगों के लिए और उनके फैमिलियों के लिए और बहुत बहुत सारी तकलीफें आई बहुत सारे प्रॉब्लम आए लेकिन एक एक करके हम लोग उसको हल करते गए हाँ शॉर्ट आउट करते गए लोगों की कोऑपरेशन मिली लोगों की हेल्प मिली लोगों की कोऑपरेशन मिली और वो सब करके हम लोग ने ये, ये मिशन को अकम्पलिस कर दिया सक्सेसफुली <laughs> लोग बड़े खुश हो आजादी गए कि आज़ादी मिल गई अपने फैमिली से मिले <laughs> अपने देश में वापस आए तो ये कहानी हर किसी को देखना चाहिए बिकॉज <laughs> जब भी आप देखोगे तो ये तो हिंदुस्तान की कहानी है और ऐसी चीज़ें बार बार होती नहीं हैं एक दो चार आदमी को आप कहीं से भी बचा के ला सकते हो यहाँ तो सात सौ बावीस आदमी हिंदुस्तानी को एक गैर मुल्क से जहाज पर से बचा के लाए तो बड़ी बात है और ये अवेलेबल है यूट्यूब पे। आपको खाली मिशन सफ़ीर डालना चाहिए एम आई एस एस आई ओ एन एस ए एफ डबल ई आर वो डाल तो आपको मिल जाएगी मिशन सफी थर्टी डेज टू फ्रीडम ये पिक्चर का नाम है यूट्यूब पर है कोई कीमत देनी नहीं पड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बचाया फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट्री हम लोग ने खुद ने बनाई हमारे पैसों से <laughs> और ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखना इसमें जो यह, यह, आपका स्टेशन राजस्थान का है तो यहाँ पर एक हमारे ब, मिस्टर एस एम माथुर से जो अभी जोधपुर में रिटायर्ड हो रह रहे हैं मिस्टर एस एम माथुर उस दफ़ा सेकेंड सेक्रेटरी थे इंडियन मिशन के इन्होंने झाँस के ऊपर दो दफ़ा वो गए थे और उन्होंने पहले जा के हम लोगों को बताया इनको कौंसिलर एक्सेस दिया गया और उन्होंने बताया कि हमारा क्रू सेफ़ है तो उन्होंने हमारे लिए बहुत भलाई का काम किया है और उसके बाद में माथुर साहब ने वहाँ पर इवेक्यूशन में मिस्टर आईके गुजराल जो फॉरेन मिनिस्टर थे जब आए थे फिर एक मिस्टर फेबियन थे फिर मिस्टर मिस्टर फेबियन थे जॉइंट सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और मिस्टर आरपी सिंह थे जो मिस्टर माथुर के बॉस थे वो फर्स्ट सेक्रेटरी थे इन लोगों ने काफ़ी हम लोगों को मदद की और इन लोगों की मदद से और इन लोगों की दुआ से ये सात लोग को नई ज़िंदगी मिली ये फंसे हुए थे वो फंसे हुए थे इनको पता नहीं था कि वो जा सकेंगे नहीं हमारे जो झांस के क्रू था कप्तान और क्रू ने बहुत मेहनत की मैं बोल नहीं सकता हूँ कि इन्होंने कितनी मेहनत की कितनी दिक्कतें सहन की लेकिन जब पैसेंजर्स को लेके कर आए तो बड़े प्यार से और मोहब्बत से इनको लेके कर आए और पैसेंजर्स को खाना भी खिलाया जो जहाज़ के ऊपर सिर्फ 40 लोगों का खाना रहता था और इंतज़ाम था 40 लोगों का उसको छोड़ के उसको 722 लोगों को खाना दिया और इसमें जो बुज़ुर्ग लोग थे और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी और जो बीमार लोग थे और छोटे छोटे बच्चे थे उनका उन्होंने बहुत कदर किया और ये हमारे क्रू ने बहुत अच्छा काम किया हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और हमारे लिए ये कोई करने की ज़रूरत नहीं थी हम लोग ये जहाज को उधर छोड़ देते तो हमको बहुत बड़ा इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता था ये कोई बात नहीं है लेकिन ये हमारे ह्यूमैनिटी की वजह से और कई लोग जो थे उस जहाँज के ऊपर वो जो मेरे साथ खुद जब मैं कप्तान था मेरे नीचे उन्होंने सेल किया था यदि ये पलटी बदल जाती और मैं उस जहाज़ के ऊपर होता तो मेरी भी इच्छा थी कि जो मेरे साथ सेल किया था जो मुझे मदद कर सकते थे हम लोग ने ये सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए किया है और हम ये बताना चाहते हैं कि कितनी भी दिक्कतें हो लेकिन जब हिंदुस्तानी जब हाथ जोड़ देते हैं ना और ये गवर्नमेंट ऑफिशल्स दूसरी एजेंसीज इराकी एजेंसी दुबई अथॉरिटीज़ इंडियन नेवी सब कुछ पॉसिबल है, पौसिबल है। पौसिबल। ये हमारा मैसेज है।, है मिशन सफूर सफ़ीर 37 डेज टू फ्रीडम ज़रूर देखिएगा मिशन सफ़ी 37 डेज टू फ्रीडम का प्रीमियर भी है वो जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था जहाँ पर जो ये सारे डिप्लोमेट्स है और वाइस एडमिरल हरिंदर सिंह चीफ गेस्ट थे वो हम लोगों ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ग्यारह अगस्त को दो में किया था वो भी प्रीमियर है आप देखना चाहते हैं तो तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि क्या था और क्या क्या सही है और क्या गलत है, अच्छा, ये है। इसमें पैसेंजर्स हैं जो वहाँ से आए हुए हैं इसमें है जो जहाज पे नौकरी करते हैं एम ई ए के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इसमें हेल्प किया हुआ तो इसमें बीबीसी क्लिप है ये ऑडियो विजुअल वाली तो सारी चीजें जो आप देखोगे इसके लॉक बुक्स है मार्कोनी मैसेजेस है बहुत सारी चीजें सारी चीज उसमें और वो एक्चुअल है है जो जो जो हुआ हुआ अभी अभी आप मेरे से कि ये ये ये पिक्चर को आपने इतना लेट <laughs> आ, लेट क्यों क्यों क्यों दिखाया दिखाया इतने साल के बाद था ये 1990 में हुआ हम लोग तो कर लिया तालियां मिली पेपरों में आ गया ये सब हो गया सोना और फिर हम लोग अपने काम पे लग गए जनवरी दो में एयरलिफ्ट रिलीज हो गई अभी एयरलिफ्ट में वो कहानी का वाह किया गया और अक्षय कुमार और राजा मैंने खुद कहा है कि ये सब सही है हम लोगों ने दस साल का रिसर्च किया रिशर्च है अक्षय कुमार बोलते एक भी चीज़ मंदड़क नहीं है और उसमें दिखाया कि एक जहाज पैसा खा के लिखा है आदमी को तो भी एक्शन लेना बहुत जरूरी था बिकॉज ये जो सेलिब्रिटीज है ना दे आइडोलाइज दे आर वर्शिप दे मोटिवेट पीपल दे इंस्पायर पीपल इनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको एक मिसाल बनना चाहिए लोगों के लिए अगर गलत चीज़ दिखाएंगे और हीरो को अगर बदनाम करेंगे तो ये बहुत है इसलिए ये पिक्चर बनी अब मैं तो पहले बन अब <laughs> और माथुर साहब का राजस्थान टीवी में जब एयरलिफ्ट हुई तो माथुर साहब ने पहले बताया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को और लोगों को कि ये सारी बातें गलत है जो एयरलिफ्ट के प्रोड्यूसर ने टीवी के ऊपर बताया था कि सारी बातें सही है 100 परसेंट ट्रू है और कोई मनगढ़ बात नहीं है लेकिन माथुर साहब ने और काफ़ी डिप्लोमेट्स ने जब एयरलिफ्ट रिलीज हुई तो उन्होंने मीडिया में भी काफ़ी कमेंट्स दिए और ये लोग ने हमारे जहाज को क्यों इन्वॉल्व किया ये तो मैं पता नहीं पिक्चर एयरलिफ्ट थी जहाज़ एक ही निकला था कुवैत से हमारा बताते हैं दूसरे झाँस के ऊपर 500 पैसेंजर लेके पैसे का नेगोशिएशन करके लाख डॉलर लेके निकाला है और वो भी क्या कहते दो घंटे की जर्नी है दो घंटे की बात है दो घंटे की बात होती ना तो झांस के ऊपर से पैसेंजर को आप कहाँ उतारते हमको लगा 48 कलाक दुबई ले जाने के लिए दो घंटे में आप नॉर्थ जाओगे तो आप इराक जाते हो साढ़े चार घंटे लगते खाली इराक ही बॉर्डर क्लियर करने के लिए साढ़े चार घंटे नीचे साउथ जाओगे तो कुेट वॉर्डर्स क्लियर करते हो और ईस्ट में जाओगे तो दरियाई दरिया है और ये पिक्चर में कहते हैं दो घंटे की बात है पैसेंजर को उतार के ऐसा दे देना ये, ये बहुत ही बहुत ही अच्छे मुद्दे पर बात आपने लोगों ने किया है कैप्टन साहब और आपने और मुझे लगता है कि हम लोगों को आ, मिशन सफ़ीर ये फिल्म जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है इसे देखने से आपको पूरी कहानी पता चल जाएगा और सही क्या है और किस तरह से इन्होंने काम किया है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा तो कई बार चीज़ें जो हमारे बीच में कुछ अलग चीज़ें आ जाती हैं कुछ और चीज़ें आ जाती हैं लेकिन आप अपने दिल व दिमाग से जब आप इन चीज़ों को सही मायने में समझ पाएँगे सही क्या है वो आप अगर समझ तो चीजें आपके सामने क्लियर हो जाते हैं, तो आप इसे जरूर देखिए मिशन सफीर को और मैं हमारे दोनों दोस्तों को सीनियर हमसे बड़े हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लग और रहे हैं मैं ये आपके और... सुनने वाले को यही कि अभी क्रिसमस बहुत नज़दीक आ रहा है, न्यू ईयर न्यूर तो आप सबकाम और आप आपके फैमिलीज और, और आपको फ्रेंड सर्कल्स पर सबको बताना और कमेंट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अभी हमने सुना मिशन सफीर के बारे में सही घटना है उसके बारे में हमने सुना और मैं चाहूँगा फिर से एक बार आप सभी मिलकर उस फिल्म को देखिए और कमेंट भी करिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं आप सुना है ते सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक जान में जान है मैं तो इस पे जान लारे इस खातिर कुछ कर जा रे चान है पहचान है कर मैं इसका सारे गम सहलो इसकी खातिर जो हुए वो कर्म कर लो देख